शिव पुराण रुद्र संहिता उसके चले जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाले योग योगपरायण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया जो साक्षात शिव स्वरूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता है मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्त्रोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही और पद्म ले रखे थे उनके श्याम शरीर पर पीतांबर की बड़ी शोभा हो रही थी वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं सबके उत्तम शरणदाता उन श्रीहरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों से प्रेमाशुओं की धारा बह चली और मैं गदगद कंठ से बारंबार उनकी स्तुति करने लगा मेरे उस स्तोत्र को सुनकर अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरण में आए हुए मुझ ब्रह्मा से बोले महाप्राज्य विधाता लोक सृष्टा ब्रह्मन तुम धन्य हो बताओ तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है और किस निमित्त से यह स्तुति की जा रही है तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है उसे मेरे सामने इस समय कहो मैं वह सारा दुख मिटा दूंगा इस विषय में कोई संदेह या अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाकर कहा केशव यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले, तो मैं सुखी हो जाऊंगा मेरे अंतकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझ लोक स्रष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही यो बोले विधाता तुम तो मेरा वचन सुनो यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है शिव ही सबके कर्ता भर्ता पालक और हर्ता हंहारक है वे ही परात्पर हैं पर परेश निर्गुण नित्य अनिर्देश निर्विकार अद्वितीय अच्छा अनंत सबका अंत करने वाले स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर हैं पालन और के कर्ता, तीनों गुणों को आश्रय देने वाले व्यापक ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध रजोगुण, गुण सत्वगुण तथा तमोगुण से परे माया से ही भेदयुक्त प्रतीत होने वाले निरीह माया रहित माया के स्वामी या प्रेरक चतुर सगुण स्वतंत्र गर्वहारी, लोकेश्वर और सदा दीन वस्त है तुम उन्हीं की शरण में जाओ सर्वआत्मना शंभु का भजन करो जिससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे ब्रह्मण यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का पानी ग्रहण करें तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तो तपस्या करो अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो यदि दे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाए तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी